कैसे हो गए क्योंकि कभी कभी तो ठीक ठीक चलता है अगर संत महापुरुषों के सानिध्य में ही जब रहो तो ठीक लगता है थोड़ा सा दूरी होती ही फिर वो भजन शिथिल क्यों हो जाता है अगर हो जाता है तो फिर वो कैसे उसमें सुदृढ़ता हो ऐसा कोई उपाय हो जिससे भजन में स्थिरता बने तो तुम ही बोलो तुम तो तुम तो देखो वक्ता हो पाठक विद्वान हो हम तो ऐसे ही पढ़े हैं राधा रानी के शरण में विद्वता ज्ञान तो कुछ है नहीं अनुभव भी कुछ नहीं है तो राधा रानी कभी कभी कुछ बुला देते हैं बोल देते हैं आप उसमें हमको हमारा प्रवेश भी नहीं है कभी कभी तो भय होता है कोई गलत शब्द निकाल जाए ने? ये भाई होता है ना शब्द जो है ना शब्द ब्रह्म है और ये जो परतत्व विषय है ये शास्त्र ही है एकमात्र तुम्हारे आधार शास्त्र प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञातवा शास्त्र विधानोत्तम कार्य को तुम्हे शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है शास्त्र क्या कहते है उस आधार पर हमको बोलना पड़ेगा तुम स्वतंत्र कुछ बोल नहीं सकते तो जो शास्त्री मुस्त जो काम बढ़ते थे कामों करे तो न परांग होती पर शास्त्र छोड़ करके जो अपना मन मुखी कुछ कहते हैं करते हैं बोलते हैं इस लोक में ना परलोक में कोई मंग हो है उसका इसलिए शास्त्र जानना शास्त्र के आधार पर बोलना ये बहुत जरूरी है हमारा ज्ञान भंडार कहाँ तक है कहाँ तक हम पहुंचे हैं क्या हमारे अनुभव हैं तो बाबा तो प्रवचन करते हैं शास्त्र है ऐसा नहीं हमारे जैसे मुरख नहीं है फिर भी फिर भी बहुत जन कहते हैं ये जो हमारे चित्त वृत्ति चित्त चंचलता ये इसका कारण है भगवत चरण में अनन्या भाव न होने का कारण हमारे आज का नहीं अनादि काल का ही है। जब तक ये मन रूप हमारा भगवत चरण में निश्चल रूप से संलग्न नहीं होते हैं तब तक जाकर के उसकी ये चंचलता ये जाना संभव नहीं निश्चल होना संभव नहीं है भगवत कृपा से महत् कृपा से शांत कृपा से जब उसके भीतर भगवत प्रेरणा जागृति होती है एक भगवत मनोवृत्ति जब भगवतमुखीन होता है तो जाकर के धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मन रमता जाता है भगवत विषय में और धीरे धीरे मन शांत होता जाता है जब है भगवान को चंचलंग मन कृष्ण प्रमाथद्री रंग तस्ंग निग्रह मन बायर हे कृष्ण तुम तो कहते हो मन को शांत करो लेकिन ये मन तो इतना दुर्बार चंचल है अशांत है ए, मनो दुनि ग्रह चल लेकिन इसको संयत करना तो मेरे विचार से तो, कोई उपाय तो दिखता नहीं है तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं भगवान ये नहीं अस्वीकार कर रहे हैं कहते है, असंशय महाभो <laughs> तुम जो कह रहे हैं कोई संदेह नहीं है भगवान तक कह रहे हैं लेकिन दो उपाय अवलंबन करने से मन शांत तो हो सकता है अभ्यास न नैराग्य न अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है अभ्यास माने वह विषय संग विषय से संग दोष से वर्जित तो होकर के मन को एकांत स्थान में रह करके भगवत चिंतन में पुनः पुनः लगाने का जो प्रयत्न ये अभ्यास जो ये अभ्यास करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है अभ्यास जुग युक्त न चतुसामिना परमांग पुरुषंग दिव्यांग जाति पर चिंतन ये अनुचितन भगवत चिंतन करने का अभ्यास लेकिन अभ्यास करने से भूखा अभ्यास करने से होगा नहीं तो अभ्यास करके क्या करेंगे बोले उसके साथ एक संयोग किया है इसके द्वारा मन को संयमित करना संभव है से ये मन का क्या संपर्क है मन को संयमित करना है उसके साथ वैराग शब्द का क्या संयोग है बोले ना इसका ही संबंध तो पूरा वैराग के, के साथ है बोले वैराग बने आप क्या कहते हैं तो घर बार छोड़ के लंगोटी पहन करके बिंदा जाके एकांत स्तर में रहेंगे तो हमारा घर बार संसार सब ये जो प्रभु नियम को संसार में भेजा है तो ये तो सब रह जाएगा इसका क्या होगा अब कहते हैं सब छूट ठा के जंगल चले जाओ बोले ना ना इसको बैराग नहीं कहता है बैराग शब्द का गलत व्याख्या मत करो बैराग मैने बोई मने नावाचक शब्द राग माने अनुराग व आसक्ति देहोदही वस्तु पदार्थ के प्रति इसको कहते हैं बैराग बैराग मैंने घर छोड़ में छोड़कर के जंगल जाने का नाम बैराग नहीं है और कुछ होता भी नहीं है लाख प्रयत्न करो घर में रह करके ऐसे बहुत लोग सोचते हैं चलो भाई घर में अशांति कलह झगड़ा झाटी ऐसे बिंदम जाके भजन करेंगे मन तो रमा हुआ है संसार में लेकिन अशांति के कारण उसमें बाधा प्राप्त होने का कारण मन लगता नहीं है चलो तो क्या करें निरुपाय होकर वृंदा बनाते हैं आ करके दो दिन पीछे मन भगता अरे दूस चलो भाई घर ही चलो यहाँ बैठे भजन का घर का चिंता वहां ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा ए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें बैराग मान अनाशक्ति देहोदिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनाशक्ति का नाम है बैराग ये घर में रह करके हो सकता है और जंगल में रह करके भी नहीं हो सकता है ये अंतकरण वृत्ति है ये इंद्रिय वृत्ति नहीं है एक तो फल आम मान लो पका है पेड़ में और कच्चा अवस्था में तुमने उसको तोड़ करके अगर कार्बाइड दिखे पका करके उसको खाओगे तो रंग तो आ जाएगा लेकिन मिठास होना संभव नहीं है जब वो पक जाता है सत ही पेड़ से गिर जाता है ऐसा ही जब परिपक्व दशा आ जाती है भगवान में मन रंग जाता है रम जाता है तो ऑटोमेटिक संसार से वो अलग हो जाता है चाहे संसार में रहे संसार मान क्या बासुना ही संसार उस समय चाहे संसार में रहो चाहे जंगल में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऑटोमेटिकली रूप संसार से वो अलग हो जाता है सब रंग जाता है एकदम पूरा रंग आ जाता है और कच्चा अवस्था में तोड़ करके उसको कार्बाइड देकर पका करके रंग तो आ जाएगा लेकिन मिठास नहीं होगा ऐसा ही वैराग्य के पहले अनाशक्ति के पहले कोई घर घर छोड़ करके आ जाता है कहीं भी आ जाता है तो उसमें काफड़ा तो रंग आ लिया रंग तो आ गया <coughs> लेकिन वो मिठास नहीं मानी वो प्रेम की झलक जो है, है वो, वो, नहीं, वो होना संभव नहीं है रंग आ गया कपड़ा रंग आ लिया तिलक बड़े-बड़े मोटी मोटी कंठी लगा लिया दाढ़ी जाटा लिया हमारे जैसे इसमें कुछ नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो जहां जहा आशक्ति मन की एक स्वाभाविक वृत्ति है जहा जहाँ हमारे मन की लगाव है मन विवास होकर तुम्हारे चेष्टा का कोई इंतजार नहीं ऑटोमेटिकली जाकर के वही जागा मन बैठ जाएगा ये किसी को मानने के लिए तैयार नहीं दरबार मनोवृत्ति बड़े बड़े मुनि ऋषि इंद्रियों को दमन करने में असमर्थ हो गए हैं जंगल जाके बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा जब तक आसक्ति है आसक्ति माने शुद्ध व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं वस्तु के प्रति भी आसक्ति एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति एक वस्तु के प्रति आसक्ति और आसक्ति का मूल कारण भाषणा जब तक बासना है तब तक आशक्ति है और का मूल कारण है शरीर में आशक्ति आत्मबुद्धि ये सब चेंज सिस्टम है शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में आशक्ति शरीर संबंधी वस्तु में आशक्ति के का कारण उसको पूर्ति के लिए वो सुख प्राप्ति के लिए बहिर्चेटा धन चाहिए पैसा चाहिए गाड़ी चाहिए मकान चाहिए दुकान चाहिए ये चाहिए वो चाहिए क्यों ये हमारे जो लोभ लालसा है इसको पूर्ति के लिए हम हमारे मन में ये वाषणा आ करके हमको खींच करके ले जाता है और ऑटोमेटिकली मन चंचल हो जाता है फिर वो मन कैसे बैठेगा इसलिए कहते हैं बैराग अनाशक्ति होना बहुत जरूरी है मन में आशक्ति और बाहर तुम कितने भी कोशिश करो ये मन संयमित होना संभव नहीं है इसीलिए शक्ति वर्जित होना बहुत जरूरी है तो ये आसक्ति कैसे वर्जित हो सकता है इसीलिए कहते हैं, तब तक संसार में रहना जब तक अनाशक्ति नहीं हो और जब तक मन में आशक्ति है तब महत्निध्य में रह करके अगर संभव हो महत्वा माध्यम करके सत्संग में रह करके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मन को निवृत्त करने के लिए साधक को प्रयत्न करना चाहिए तत्सहित बहिर्भिषयक दोष से वर्जित होकर धीरे धीरे मन को संयमित करने के लिए एकांत स्थान में एकांत स्थान घर में भी हो सकता है एकांत स्थान माना जंगल नहीं आजकल जंगल तो और अशांति का कारखाना बन गया है दुनिया का उपद्रव हमारे चालीस साल घर छोड़ के आए हैं चालीस साल हम बहुत जंगल मंगल घूम के आए हैं हम देखें जंगल में क्या है सबसे एकांत स्थान कहाँ है नहीं मन को निवृत्त करके एकांत अंतर्मुखीन होना ही सबसे उत्तम उपाय है दुनिया का मेला महुआ केला ये भावना होनी चाहिए और ये एकांतता आपका घर में भी हो सकता है घर में दरवाजा बंद करके किसी से कोई संबंध नहीं किसी से कोई व्यवहार नहीं किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं ऐसे भावना लेकर के घर में रह के भी तुम एकांत शिवन कर सकते हो एकांत माने एका अंत माने सिर्फ एक रह गया साथ कोई नहीं इसको कहते एकांत एकांत एका अंत माने शेष माने तुम अकेलाई हो तुम्हारे साथ कोई नहीं है उसको कहते एकांत तभी एकांत कहा जंगल जाओगे वहाँ भी एकांतता है नहीं वो अभी दस बीज बैठे हुए हैं वो जंगल में तो बैठे हैं दस बीज सके घेर के बैठे हैं बजर, बजर बजर बजर बजर बजर कर रहे हैं सुबह से संध्या तक माल घोट रहे हैं भांग छान रहे हैं तो ये क्या एकांतता ये क्या ये क्या मंगल जंगल क्या मंगल करेगा है घर में अगर एकांत में रह करके तुम तो भजन करोगे तो घर तुम्हारा क्या मंगल करेगा घर तुम्हारा अमंगल का कारण नहीं जंगल तुम्हारा मंगल करने का कारण नहीं है कारण तुम्हारा इंद्रिय इसको करना है। क्या में मानो रहते हुए, पंद्रह दिन बीस दिन महीना भर बहुत अच्छा भजन हो जाए और एक दिन कुसंग के कारण क्योंकि घर में तो आसक्ति तो रहती है आ, कुछ आसक्त होने के कारण वो साधन बिगड़ जाए तो क्या पुराना जो भजन किया है वो एक महीने जो लगातार भजन हुआ है क्या वो व्यर्थ चला जाता एक इदिन? ना वो व्यर्थ नहीं जाता है जैसे सूर्य जो है धूप लग रहा है अचानक बादल आके एकदम अंधकार कर दिया ऐसा ही हमारी वृत्ति जब एकांत में रह करके शुद्ध सात्विक भाव आश्रय करके जब हम भजन करना शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसी चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाती है फिर जाके भजन में मन लगता है कभी कभी ऐसे संग के कारण चित्त विक्षुप आ जाता है ये कारण है मन ले मन मन में मलिनता आ जाती है जैसे सूर्य उदित है सूर्य है धूप निकल रही है बादल के छागे ऐसे ही एक मलिनता रूपी बाद करके हमारा अंतकरण को ढग देता है कुछ समय के लिए फिर धीरे धीरे साधु के माध्यम से एकांत सेवन के द्वारा तीव्र भजन के द्वारा फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो बादल हट जाता है है है प्रक्रिया वो नष्ट कभी नहीं होता है। क्या उसकी स्थिति बहुत ज्यादा उसके स्तर के अनुसार ही गिरेगी जहाँ तक स्तर है या बहुत नीचे भी जा सकता है हाँ अगर अधिक संगदोष हो जाता है तो बहुत प्रकार का देखिए घ दोष देखिएष संब जानकारी होना चाहिए हम लोग संगोदोष शब्द का माने करते हैं ये बाहरी संगोदोष बाहरी लोगों का संग तो संगदोष माने हम लोग समझ लेते हैं बाहरी लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना है नहीं बाहर जाना है नहीं जो साधन करना शुरू किए हैं भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं तो वो बाहरी संग से दूर रहते हैं चेष्टा करते हैं बाहरी लोगों से संग बाहरी लोगों का संघ जो है ये गौण है उससे भी खतरनाक संग है हमारे घर में बोले वो कैसे बोलता है देखो तुम्हारे घर में जो स्नेह ममता तुम्हारे पुत्र परिवार आदि के प्रति तुम्हारे जो तो बोध है ये स्नेह ममता के द्वारा तुमको खींच करके तुम्हारा अंतकरण खींच करके संसार में खींच करके ले जा रहा है तुमको पता नहीं तुम समझ रहे हो हम तो बाहरी संग करते नहीं हम तो भजन करते हैं एं? लेकिन नहीं अति सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे धीरे धीरे तुम्हारे पुत्र तुम्हारे कन्या तुम्हारी पत्नी ये सब तुम्हारे मन को प्रेम के द्वारा अति सुंदर रूप से खींच करके संसार के तरफ आकर्षित करके तुमको संसार सागर में ले जा रहा है बाहरी संघों से भी खतरनाक संघ है हमारे भीतरी संग ठीक है हम भीतरी संग भी नहीं करते हैं और भी खतरनाक संग है जो टीवी मोबाइल देखते हो ना उसमें बहुत सारे चैनल है वो एक एक दृश्य कभी कभी ऐसे ऐसे आ जाता है टीवी में टीवी देखने का हमारा शौक है हम किसी को संग नहीं करते हैं लेकिन रात को हमको टीवी देखना ही है नाना प्रकार का चैनल ये भी एक एक झलक ऐसे ऐसे देखने में आता है खैर हम तो देखते नहीं है जो तुम्हारा बहुत दिन का फचा नष्ट करने में समर्थ है दिमाग में घुस जाएगा तो फिर जा करके वो निकालना मुश्किल हो जाता है संग दोष मैने सिर्फ शु, व्यक्ति संग नहीं ये भी संग दोष है तो यह है बाहरी संग गौण है उससे खतरनाक संग है हमारे भीतरी संग हमारे घर के जो जिससे जिसके साथ हम रहते हैं जिसको हम अपना समझते हैं एक, एक ये पता है मुझे गैरों ने नहीं यारों ने ने नहीं यारों ने ने ने लूटा लूटा मुझे गैरों गैरों नहीं का कितना कहां इतना दम था था था मुझे गम गम तो ये किस्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था उन्हें कहते हैं जो गैरों ने हमको ना ये जो हमारी चित्तवृत्ति हमारे भगवत चरण में जो आशक्ति रूप जो हमारी संपत्ति ये गैरों ने हमारे दुश्मन ने हमको लूटा नहीं ये संपत्ति हमारे आध्यात्मिक संपत्ति किसने लूट लिया हमारे प्रियजन ने जिनके प्रेम में फंस करके हम धीरे धीरे भूल गए भगवत चरण से मन हट गया हट करके शार चक्र में उसी में ही हम आनंद ले रहे हैं रम रहे हैं भजन तक दिखावा करते हैं माला तो करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है वहा का प्रश्न है मन लगेगा कैसे वो तो लग चुका है ना तो बोलते हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा हमारे स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार गैरों का कहा इतना दम था जो हमारे दुश्मन है वो तो हमको सचेत करते हैं और हम तो सचेत हो जाएंगे ना लेकिन ये इतना सुंदर प्रेम भरी बर्ताव के द्वारा हमारे चित्तवृत्ति को हरण करके ले गया ए हमको समझने नहीं दिया जो हमारी चित्तवृत्ति संसार सागर में फंस करके जा रहा है संसार चक्र में हमको पता ही नहीं हम तो सत्य सत्य कहते हैं किसी को कष्ट हो सकता है शरीर संसार शंग्षार में रहते हैं लेकिन सत्य तो हम कहेंगे ही हम ये ये नहीं कहते हैं आपको आपके मन प्रसन्नता के लिए हम झूठ कहना ये हमसे होगा नहीं हम हमको कुछ लेना देना है नहीं <laughs> ना। तो हमको यारों ने लूटा गैरों का कहा इतना दम था किश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था किस्ती मैंने छोटी नाव को कहते हैं किश्ती मान लीजिए हम सागर पार करने के लिए हम किश्ती में बैठ करके चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं और मानव जीवन जो है ना ये है किनारा क्योंकि मानव शरीर के द्वारा ही तुमको परम कल्याण कर साधन कर, करने का एकमात्र नाव विशेष है शरीर निर्ध्यम सुलभंग सुदर्भंग प्लबंग सु गुरुकर्ण धारम ये प्लबंग मैंने नाव विशेष ये हमको नाव मिला आ, और ये मानव जीवन साधन के द्वारा ही हम ये संसार चक्र से पार होकर के भगवान सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं तो हम किनारा में मान लो आ गया भजन करना शुरू किए आ गए हैं लेकिन स्नेह ममता के कारण किनारा में आकर के हमारे नाव डूब गया जैसे भरत महाराज संसार छोड़ के आ गए चक्रवर्ती राजा थे सतपुत्र था सब गुणिज्ञानी हैं नवजोगिंद्र आदि लेकिन देखो एक हरिण साबक के स्नेह में पढ़ करके भजन जीवन चौपाट हो गया मृत्यु के समय हरिण साबक की चिंता का इतना स्नेह उसमें फंस गया मृत्यु के समय ओ तो एक दिन बाहर गए भिक्षा करने आके देखते हरिण साबक आए नहीं माता खराब हो गया बीमार पड़ गया प्रहलाप बखना शुरू कर दिया कहा गया हमारे हरिन शावक ए तो अंतिम समय जैसे मति ऐसे गति हरिण सबक की चिंता करते करते शरीर छोड़ दिया हर इन होकर जन्म लेना पड़ा है तो किश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था तो मतलब थोड़ा सा और कोशिश करने से हम पाल लगा देते लेकिन हमारे ये जो प्रिय जन जो है हमारे जो अपना जन जिसको हम मानते हैं जिसके प्रति हमारा स्नेह ममत्व तो बोध है एं? जिनके सुख के लिए हम समस्त कर्म करते हैं वो हमको फंसा करके किनारे में आकर के नाव डूब जाती है है ना ये बात है इसीलिए बाहरी संग दोष उससे भी खतरनाक है भीतरी संग दोष और भीतरी संग दोष से भी और एक खतरनाक संग दोष है मतलब वो कैसा अरे भाई संगो तो सब तैक दिया बाहरी संग त्याग दिया घर का संग त्याग दिया बोले ना उससे खतरनाक और एक संग है दुसंग कोई है कोई तब आत्म बं कृष्ण भक्ति बिना कामना बड़े सूक्ष्म विचार किए सबसे बड़ा दुष्संग क्या है बोलता है, तुम्हारे हृदय वृत्ति में जो दूसरा कामना है ना संग दोष क्या होता है उसके कारण हमारे भीतर वासना का उद्रेक है हमारे हृदय वासना मुक्त होना चाहिए इसलिए तो हम संगदोष से दूर रहते हैं संगोदोष वर्जित होकर के हम एकांत में रहते हैं तो बोलता है वो कामना तो तुम्हारे भीतर बैठा है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तो है तो बोलते सबसे बड़ा जिस संगोदोष के कारण आम वासना मुक्त होना चाहते हैं वो हमारे भीतर ही बैठा है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ऐसा होने से अच्छा होता, ऐसा चाहिए होता। है ऐसा होने से अच्छा घर छोड़कर आए हैं जंगल आए हैं यह भी आकर के एक तो आश्रम होने से अच्छा होता ये होने से अच्छा ये करेंगे वो करेंगे ए? नाना प्रकार वासना प्रचार करेंगे हम कल्याण करेंगे वो करें भी भाषण है सात्विक वासना वासना तो भाषणा ही है बंधन का कारण है तो बोलता है तुम्हारे भीतर में बैठा है तो वासना ये दुसंग तो तुम्हारा हो रहा है उसी का शरण मरण चल रहा है तो तुम्हारा क्या करेगा कृष्ण तो भक्ति बिना अन्य कृष्ण भक्ति छोड़ करके मन में और कोई भी कामना जो रहता है बोलते ये सबसे बड़ा खतरनाक संग है अंतर जगत को परीक्षण करो तुम्हारे भीतर क्या है तुम क्या चाहते हो बड़ी सावधानी के साथ उसके लिए क्या उपाय अवलंबन करना चाहिए कौन सा उपाय अवलंबन के द्वारा तुम अंतकरण को शुद्ध करके भगवत चरण में संलग्न करने में समर्थ हो तो सकते हो उसके लिए महत्पुरुष के सान्निध्य में जाकर तदविदि परिपातन और परिपृष्ट से बया उपदीक्षण गान तत्वदर्शिना तत्वदर्शी महत्पुरुष तुमको फिर उपदेश करेंगे तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो फिर निकाल जाओगे कठिन है सहज नहीं है बाबा जो कह रहे हैं बात तो बहुत कठिन है लेकिन हाँ महत्वपुरुष के पास जाना ही पड़ेगा या सत्संग तो अब उनका रहे यूट्यूब के माध्यम से या ऐसे ही देखो आप सत्संग माने बा कथा माने हमारे जैसे साधु जैसे होने से काम तो नहीं चलेगा भाई हाँ? हमारे जैसे होने से तो काम नहीं चलेगा मोहनस्त समित्ता प्रशांत बिमनब मोहत्य प्रशांत सूरी सुरीतो साधो ये गुण जिन में है वो लक्षण है ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है गुण के द्वारा पोशाक के द्वारा नहीं, नहीं। कार्बाइट में पका हुआ फल नहीं असली फल जो पक्का हुआ ऊपर से पेड़ से गिर जाता है तो कैसे महत समुचितता सबके प्रति समान भाव उनके पास दुश्मन प्रियजन कुछ है नहीं सब में प्रभु है जानकर सब के सबके प्रति श्रद्धा आदर बुद्धि यह लक्षण प्रशांत विक्षेप होता नहीं है चित्त विक्षेप हम लोग तो थोड़ी सी बात पर ऐसे क्रोधित हो जाएंगे फिर पता चलेगा कितना बड़ा भजन नंदी है सब निकाल जाएगा जैसे बिल्ली है ना बिल्ली तो न बिल्ली कहते हैं तोता पक्षी तोता उसको बड़े बड़े बोली सिखाया जाता है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण वो उसके पिंजरा में बैठकर के राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलता है कितना सुंदर सिखा हुआ बोली जब बिल्ली आ जाता है तो ऑटोमेटिक अपना बोली निकाल जाता है टें टें टें ऐसे ही हम लोग ऐसे बोली बोलते हैं मीठी मीठी बोली जब रटा हुआ बोली जब थोड़ा सा चोट लगता है अहंकार में तो रूप निकल जाता है में आ जाता है। बाबा <laughs> तो हम पहचानेंगे साधु हाँ, जो शराब पीता है उसका मुंह से शराब का ही बदबू आता है जो प्याज खाता है उसका मुंह से प्याज का ही बदबू आता है लंबा समय तक तो उनके सन्निधि में जाओ तो पता चलेगा पता चल जाता है जो ही कैसे उनके दिनचर्या देखो उनसे बात करो आ, बात करके देखो उन क्या उनके ढीकार देते हैं उसके क्या गंध आता है <laughs> आ, देखो शराब का गंध आता है न प्याज का न लहसुन का गंध आता है जो जैसा है वो ऐसे उद्घार करेगा ये बात सही है आ, तो बाहरी संग से खतरनाक है हमारे घर का संग घर में भी अगर मान लो सब भजन नंदी है सब अच्छे हैं अगर बड़ विचार करके अंतकरण को विचार करके अगर हम उनके साथ व्यवहार करेंगे तो ऐसा नहीं घर में रह करके भी तुम तो अनाशक्त तो हो करके भगवत सान्निधि प्राप्त करने में समर्थ तो हो सकते हो ऐसा नहीं जंगल जाने का कोई आवश्यकता नहीं है और उससे भी खतरनाक संज्ञा है हमारे भीतर जो बाशन आरोपी हमारे जो दुष्ट संग हो रहा उसी का चिंतन कर रहे हैं ये चाहिए पैसा चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हर उधर भीतर में ये चिंता वो चिंता वो चिंता वो चिंता बोलते तो दो तो, तो तुम्हारे भीतर बैठा है तुम तो क्या परिशुद्ध करोगे संग दोष से वर्जित होकर के क्या करोगे तुम वो तो रंग तो तुम्हारे भीतर रंगा हुआ है जिस रंग को छुराने के लिए हम संग दोष से वर्जित होते हैं वो रंग तो हमारे भीतर रंगा हुआ है लेकिन जी एक बार में तो भजन में मन लगता नहीं है मानो तो रहो कर... तो कौन तो वैरग्र चीज अभ्यास करना पड़ेगा संग दुष्ट से दूर रहने का चेष्टा साथ साथ जब तब ध्यान आराधना पूजा पाठ आदि इत्यादि भगवत अनुशीलन करने का चेष्टा तो करना पड़ेगा मानो पड़े कोई वासना भी मन में नहीं है कि अन्य वलय से कोई भगवत भक्ति छोड़ करके दूसरी कोई वासना है नहीं मन में लेकिन वासना ना होने से ही भजन थोड़े हो जाएगा तुम मतलब बिल्कुल होगा लेकिन वासना चरण में, में, में भी मन नहीं है भगवत चरण में भी मन लगता नहीं बोलता तुम तो मिथ्यावादी हो मन लगेगा ही एक जगह कहीं ना कहीं लगेगा या विष्ठा में या शहद में कहीं न कहीं लगा हुआ है तब नहीं लगता है जब हमारा मन हमारा मन निर्वासुना तभी हो सकता है जब हमारे मन वासुना भगवत चरण में मन लग जाएगा भगवत चरण में जितना मन लगता जाएगा संसार से मन उतना हटता जाएगा यह है प्रक्रिया इसीलिए भगवत चरण में मन लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जितना लगता जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर से ये बासुना जो कामना जो है जो इच्छा है ये सब धीरे धीरे धीरे ऑटोमेटिक जैस जहाँ रोशनी है वह अंधकार रह नहीं सकता है जहाँ अंधकार आए वहाँ रोशनी है नहीं दोनों एक साथ रह नहीं सकता है एक तरफ भगवान एक तरफ ठाकुर जी कृष्ण सूर्य समो माया घोर अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ ना ही माया रधिकार कृष्ण सूर्य समो सूर्य समो ऐसे ठाकुर जी में जब मन संलग्न होता जाता है तो मन तुम्हारा रोशनी की ओर जा रहा है तो कैसे रहेगा तुम्हारे भीतर में वो वासना रह नहीं सकता वह रहेगा नहीं राग भी नहीं सकते हो और वहां लगा नहीं तो मान लो कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त वृत्ति वह लगा हुआ है रमा हुआ है जय जय श्री राम